मृल्लोहलिंगाद सृष्टिया चोदिता था उपाय स्वताराय नाद कथन उपनिषदवाक्यों में मृत्ति लौहपिंडफुलिंग इत्यादियों के दृष्टान से भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टिया जो कथन की गई है सृष्टिया अन्यथा उदिता शोधिता ऐसे पाठ नहीं है छ अलग उदिता अलग उदितम कथिता व्यक्त है वाची का उदिता का, का शब्द बन जाता है कथित कथन की गई है बदलाई गई है जो वह तो क्यों वह तो केवल उपाय अवताराय, जीव ब्रह्म की बुद्धि में ज्ञान में आपकी बुद्धि को प्रवेश कराने के लिए अवतरित कराने के लिए उतारने के लिए। बुद्धि जो द्वैत में हमेशा पड़ी रहती है उसको वहां से हटा करके द्वैत में डालने के लिए ये सब के माध्यम से समझाने की कोशिश करती है श्रुति अतएव इन श्रुतियों में कई उत्पत्ति वाक्यों को लेकर के नास्ति भेद कथन किसी प्रकार का भेद इन वाक्यों से भी आप सिद्ध नहीं कर सकते इसलिए एक तो भाष्कर व्या जो करेंगे सो करेंगी और व्याख्या भी इत्यादि टिप्पण कार एक और व्याख्यांग सृष्टि की प्रकाशन की गई है वह सृष्टि प्रकाशन चेधा सृष्टि का अन्य प्रकाशन जो हुई है वो दो प्रकार से क्रम अक्रम व्यक्रम आदिण एकम अपर सृष्टव घटाद कार्याणाम उपादान मृदाद्य व्यतिरिक प्रकाश एक तो है कि सृष्टि का क्रम व कहीं निर्णय नहीं कहीं कुछ क्रम है कहीं अक्रम है कहीं व्यक्रम है आकाश वायु अग्नि क्रम बता दिया कहीं लोकांड में सुरझाई थी एकदम आयकर में एकदम लोगों को सृष्टिकरण डाला सीधे फिर नहीं स्वाकाम तो का, काम ना करी फिर दो मैं हूँ बहुत हो जाऊँ फिर उसने किया कि वो कहने कहाँ रहेंगे हम उसके लिए घर बनाया मैंने शरीर बनाया और शरीर का हम कहाँ रहेंगे शरीर लोगों को बनाया वित क्रम तो क्रम अक्रम वित क्रम से कथन किया गया है एक तो यह है प्रवेश दूसरी जो है ये दिखाया है उपादान मृतिका, मृतिका से घट अभिन्न ये दिखाना चाहते चाहता मृत लेकर है उपादान अव्यतिरिका ऋष्ट घटादी एवं कार्यो का जो है प्रकाशन किया गया है कार्य कार्य नात्मक नहीं धृतार्थ क्रिया की निश्चय ऐसे क्यों किया वो भी समझा है क्योंकि दुनिया में जो व्यवहार में लोग क्या समझ रहे हैं आम आदमी कार्य तो कार्य होता है कारण कारण होता है कार्य कारण बिल्कुल तो भिन्न है कार्य और तो कारण अभिन्न नहीं है भिन्न ही मानते हैं लोग व्यवहार में जैसे जो घृत से होने वाला प्रयोजन और क्रिया है वह दही से साध्य नहीं है दही तो पित्त को घटाता है और घृत पित्त को पढ़ाता है का नाशक भी है तक ना। ऐसा कह दिया ग्रो तो लेने के ऊपर निर्भर होता है हर चीज वैसे भी तो घृत अर्थ क्रिया जो है वो दुसाध्या नहीं यदि दही का कार्य है घृत दही से तो बना आपने की लेकिन जो घृत से अर्थ क्रिया कार्यता है वो दही से नहीं है इसे कार्य का तो कार्य कारण कारण अलग है दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं दोनों से कोई नहीं है तद अन्यत्व में कार्य कारण उसके ठीक विपरीत श्रुति विस्तृत करना चाहती है ऐसा बात नहीं है वास्तव में कार्य कारण से है है ये करके दिखाना चाहती है क्योंकि कार्य मिथ्या है कारण ही सत्य होता है तथम अन्यत्व सृष्टिंगादि दृष्टान्तित श्रुतिया मृलोह दृष्टान्त सरम पहला क्रम अक्रम को सृष्टि का तो समझाया गया और मृत्यु और लो इन दोनों दृष्टान अन्यूतम सृष्टि श्रुतिया स द्विविधो अन्य प्रकाशन प्रकार सृष्टो श्रुति अभावरम उपादेयम उपादान भिन्नमित निश्चित द्वारा जीव परमात्मा क्या है बताना क्या जा रहे हैं सृष्टि का श्रुति ने प्रकाशन करके ये सिद्ध करना चाहता है सद्विधो दोनों प्रकार की जो अन्यत्व है उस प्रकाशन का प्रकार इसलिए वो प्रकाश प्रकार सृष्टौ श्रुति तात्पर्य अभाव निश्चय पुरुष वो इसलिए है दिखाने के लिए कि का सृष्टि की यथार्थता में तात्पर्य है सृष्टि यथार्थ है यह बताने के श्रुति का कोई तात्पर्य नहीं है उसमें उसका तात्पर्य के अभाव को निश्चय पुरस्तो उपाधि उपादान अभिन्न है। करना चाहते हैं जो भी उपाधि होता है वो उपादान से अभिन्न होता है तो जीव भी एक उपादी है, वह अपने उपादान कारण होता ब्रम से अभिन्न इतने को समझाने के लिए दृष्टान सृष्टि आदि सृष्टि स्थिति लय वगैरह विचार निश्चय उत्पादन द्वारा तरह उत्पत्ति के द्वारा जीव परमात्मक बुद्धि अवतारोपाय अच्छा मृलोहिंगे दृष्टान दुविध्य अनुरुदेण अर्थ दर्याप्त इतरे मृलो विश्लिंग आदि दृष्टान के, के, के अनुरोध पर आगे कहना पड़ेगा जो अन्य शब्द है वो तो अन्य शब्द का कर दो अन्यथा को के साथ जोड़ देंगे अन्यथा शब्द चकार सहकार अर्थ द्विध्य पर्याप्त वार्ता द्वैविधि में है विज्ञापन करने के लिए नहीं तो ऐसा बोलना चाहिए सृष्टि अन्यथा अन्य, अन्य सृष्टि अन्य अन्य प्रकार से कही गई अर्थ कैसे निकालेंगे आप अन्य मैं अन्य प्रकार अन्य अन्य प्रकार निकला हुआ कैसे पता चलेगा यद्यपि मृदा श्रुति न उपाधि और अवेदम मुकथा यद्यपि जितनी श्रुतिया है मृदि उपादन का श्रुति वे सीधे ही उपाधि को उपादान से सा अभिन्न साक्षात कथन नहीं कर रहे हैं लेकिन अर्था सिद्ध हो रहा है तो भी उपादे, उपादान इसलिए तो फिर भी जो है को को कथन करता हुआ वो कुछ विशेष बात को याद दिलाना चाह रही है बोध कराना चाहती है क्या विशेष है वो उपाधि जो है उपादान से अभिन्न है इतना बोध कराने के लिए ही तो प्रसिद्ध बातों को दृष्टान्तों को गया अतिव इस अभेर कथन को साक्षात न बोलने पर भी तात्पर्य से, से यह अर्थ निकल जाता है क्योंकि नहीं किया ज्या घट ज्ञान पटे प्रयोजयति कि घट का ज्ञान ज्या जो है पट में ज्ञातता का उत्पादक नहीं होता मुक और वैसे भी या कार्य असिध है कार्य मिथ्या है इस बात को वही उसी वाक्य का अंत में वाक्य शेष में वाक्य का एक अंश में उसी मृत्यु का वाक्य में एक अंश में यह भी बात आ गई है मुक तो विवाह इत्यादि अंश मुक्तम इसलिए सृष्टि की विभिन्न वा, प्रकार का कथन से क्रम अक्रम वित क्रम कार्य कारण अभेद कथन के माध्यम से क्या करना चाहती है श्रुति हम लोगों की बुद्धि को जीव्र मित्व में पहुंचाना चाहती है भाष्य मृल लोह विश्वलिंगा दृष्टान्त उपन्यास ही सृष्टि याच उदिता उदिता मन प्रकाशिता जो कथन की गई है जो प्रकाशन की गई है अन्यथा सर्व सृष्टि प्रकारो वह संपूर्ण सृष्टि का जो प्रवकार है प्रभेद पुस्तक तात्पर्य अन्य ही है छह दिन लब्धम चकारम सफल चक को आगे दे दे था? था। आगे पिछले ने सप जो सृष्टि की विभिन्न प्रकार बताई गई वो क्यों है जीव परमात्मा कत्विवतारो उपायो अस्माकम जीव और परमात्मा की एकत्व में हम लोगों का बुद्धि को वन कराने का साधन मात्र उपाय मात्र ही है पूर्व पक्ष कह सकता है महाराज जैसे कैसे आपने निर्णय ले लिया कदीसी है क्योंकि त्रिवेश देखने को मिलता है प्राण संवाद में प्राण का श्रेष्ठत्व तो कथन करने के लिए अलग अलग संवाद है कहीं आया सब प्रजापति के पास पहुंच गए प्रजापति ने कहा भाई हम कैसे कहते आप ऐसा मुख्य इसलिए एक साल के लिए घर तो से निकल जाओ शरीर छोड़ दो ऐसे बोला और अनित्र आता है ऐसा नहीं है प्रण ने खुद कहा मैं सबसे श्रेष्ठ हूं मैंने ईश्वर धारण किया है लोगों ने नहीं माना उठने लगा जब निकलने लगा सब हाथ जोड़ के रहे महाराज ही रहो ही रहो और तीसरे का आता है आपस में भयंकर लड़ाई हुई वाणी लगा मई श्रेष्ठ हो का मैं श्रेष्ठ हो ऐसे कथाओं में भेद इन सभी कथाओं का तात्पर्य क्या है उन इंद्रियों की लड़ाई को सिद्ध करने में नहीं है इंद्रिय चेतन है सिद्ध तो करने में मन नहीं है न इंद्रियों की सत्यता प्रकट करने से मतलब नहीं है कि सभी का आप पर की है प्राण श्रेष्ठ है इसे।, इसे जिस प्रकार से प्राण संबंधी कथाएं अलग अलग अलग होकर के ज्ञापन कर दिया उस कथाएं में निहित पदार्थों तो में सत्यता आदि का छापन करना इष्ट तो नहीं किन्तु उन कथाओं से लक्षित पदार्थ अलग ही है प्राण श्रेष्ठ तो ज्येष्ठत् तद यहां पर भी सम्झाना? विभिन्न प्रकार की कथाओं कथन करने से तात्पर्य निकलता है कि उस श्रुति में ही सत्यता को ख्यापन करने में वह लक्ष्य नहीं है उसका किंतु उसका लक्ष्य जीव को प्रमेपादन करने में है यथा प्राण संवाद भाषा करते रहे दृष्टान्त हो यथा प्राण संवादे संवादादी आसुरपेधा व्याख्यायिका कल्पिता प्राण प्राण प्राण वैशिष्ट्य के के संवाद संवाद तीन जगह आया षद पहला अध्याय दूसरा खंड में पहला अध्याय खंड में और छठा अध्याय पहले खंड में प्रश्नोपरिषद के दूसरे प्रश्न में इस प्रकार तीन प्रिषदों में वैसे चार जगह पर कुल आ गया चांद में में प्रिश्ट में एक बार में दो बार चार बार बार दो चार आया और चारों कुछ अलग अलग बात कही गई है है देवताओं देवताओं आश्रम संग्राम हो गया ने जो है पर जीतने के लिए कोशिश किया वाणी की सहारा लिया चक्षु के सहारा लिया मुख के सहारा लिया उद्घाट के द्वारा ऐसा वर्णन आया अलग अलग कर पापमा असुरों से पाप के माध्यम से बीन दिया गया था अति वो सब अपवित्र हो गए सच्ची बोलता है झूठी बोलता है वाणी आंख अच्छा भी देखता है बुरा भी देखता है कान अच्छा भी सुनता है बुरा भी सुनता है ऐसा वाणु करते करते लेकिन प्राण ऐसा चीज है जब अंत में देवताओं ने क्या किया प्राण के शरण में चले गए और असुर वहां भी प्रवेश करना था लेकिन वह 24 घंटा चलता हुआ भी पुण्य पाप अस्थि से स्पर्श नहीं होता अत प्राण ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ उसी के अंदर वशिष्टत्व तो गुण उत्पन्न है उसी गुण सन्नी गुणवान बन रहे हैं खुश उल्टा हम गुण वाले हैं ये कह रहे हैं तो आख्याय का जो कल्पित है वह प्राण वैशिष्ट्य बोधावतारा प्राण की वैशिष्टता श्रेष्ठ तो ज्येष्ठता ही हम लोग बुद्धि को उपासना हेतु अवतरित कराने के लिए बहुत सारी आख्या कल्पना की गई है अत के पदार्थ भी कोई सत्यता नहीं है इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा समझा रहे देखिये तथे प्रकृति अपनी सृष्टिया उसी प्रकार प्रकृति स्थल में भी सृष्टिया अंतिम पंग दी सौ इक्कावन में प्रकृति भी सृष्टिया तात्पर्य में भी सृष्टि में स्वार्थ में तात्पर्य अभाव तद तद तदेव अस्ती इति अद्वैत बुद्धि अवतारा अवतार, अवतार उपाय न क्योंकि उसका जो कार्य है वह कारण तब ब्रम से भिन्न नहीं है तदेव तीसरे व ब्रह्म ही है इस तरह से अद्वैत में हमारी बुद्धि को अवतरित करने का साधन सृष्टि आदि प्रक्रिया कल्पिता सृष्टि आदि की प्रक्रिया कल्पना की गई है तब पूर्व प्रषेद ऐसा नहीं है तदप यह सिद्धांत यह आपका जो सिद्धांत का जवाब ठीक है कि प्राण संवाद में वो देवतादी क्या है चेतन है क्या है सब शब्द प्रयोग चेतन वागावाद प्राण संवाद का मुख्यार्थ ही लेना चाहिए उसको गौण कह करके लक्ष्यार्थ कुछ और लेना यह उचित नहीं है, है। तो सिद्धांतिक न ऐसा होता वह तो संवाद अंतरवृ पदार्थ में स्वार्थ था तो फिर शाखा भेदेश अन्य प्राण संवाद श्रवणा श्रवणार्था भेदों में उस प्राणा संवाद को अलग अलग प्रकार से सुनाई दे रहा है, है क्यों किया फिर आपका वेद का है आपका? वेद का, नहीं? नहीं? का प्रश्न उपनिषद तीन अलग अलग वेदों के तीन उपनिषद अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग प्रकार की कहानी फिर क्यों कही गई है यदि कहानी सच्ची होती तो कहानी तो एक ही हुई होगी ना घटना क्या अलग अलग हो जाती है आप अलग अलग बदल के बोल रहे इसका मतलब है निश्चित रूप है न उसे कुछ ना वो तो कहानी सच्चा नहीं है झूठा कहानी है यदि कहानी झूठा है फिर कब बोला तो बुझारा श्रुति में झूठी कहानी कैसे बोल सकती है श्रुति तब कहेंगे यही क्या करना चाहती है झूठी कहानियों के माध्यम से कुछ और यथार्थ कथन करना चाहते चार बात सत्य का अच्छा ख्यापन करना चाहते चाहती संवादों का तात्पर्य संवाद में नहीं है या उनमें इंद्रिया देवताओं में चेतनता प्रकट करना इत्यादि के लिए नहीं है यदि संवाद परमार्थ एवं भूत एक रूपये संवाद सर्वशाखा अश्रोषित क्योंकि यदि संवाद वास्तविक वाला होता जो जैसा कहा गया वहां वैसा का वैसा ही होता फिर तो एक रूपये एक स्वरूप ना कहानी का सर्वशाकासु सर्वशाखा सगल शाखाओं में एक ही कहानी सुनने को मिलना चाहिए अलग अलग कहानी क्यों मिल रहा है विरुद्ध प्रकार और परस्पर विरुद्ध अनेक प्रकार से सुनाई नहीं देना चाहिए लेन सुनने को मिल रहा है इससे क्या पन होता है कथाओं का मुख्य अर्थ तो नहीं है वो कथाएं सब गौण है श्रूय तेतु लेकिन ऐसा प्रश्न अनेक प्रकार की कथाएं सुनने को मिल रहा है न इसलिए चेतनता प्रकट करने का मुख्य अर्थ में नहीं मानना चाहिए किन्दुस गौण अर्थ मान करके मुख्य अर्थ क्या है प्राण में श्रेष्ठ सिद्धि करना उसी प्रकार से सृष्टि श्रुतियों को भी समझना सृष्टि श्रुतियां का मुख्य अर्थ तो सृष्टि का प्रतिपादन करने में नहीं है किंतु सृष्टि का प्रतिपादन करना गौण है मुख्य अर्थ क्या है जीव में क्यों बुद्धि को प्रवेश कराना तपूर्वता है, है, है। तथा तो उत्पत्ति वाक्यानि ही प्रत्येक इसी प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति वाक्यों को भी समझनी चाहिए अर्थ तो बता दिया था पंक्ति निर्वश्यता है नहीं नहीं ये जो परस्पर विरुद्ध अनेक कथाएं सुनने को मिल रहा है इसका कारण क्या है वो मिथ्या इसलिए नहीं क्या कथा गौणे उसके लिए नहीं फिर क्या कहते वो इसलिए अलग अलग कल्प में अलग अलग, अलग, अलग प्रकार से प्राण सृष्ट हुआ था कल्प भेद से सर्ग भेद से अब मानना चाहिए क्योंकि अभी तक तो कई कल्प बीत चुके हैं और वर्तमान कल्प कल्प सात मनवंतर बीत चुका है ये नहीं भविष्त तो चल रहा है तो इस तरह से अनेकों कल्पों में अलग अलग कहानियां बनी थी वो श्रुति नित्य होने के नाते अलग अलग कल्प की कहानियों को हम लोगों को बता रही है ये पुरुष कहना चाहता है अच्छा कहानी सब अलग अलग होती हुए भी प्रसवृद्ध होते हुए भी सभी सत्य किसी कल्प में ब्रह्मा का है किसी कल्प में ब्रह्मा है आठ हाथ का है किसी में छह हाथ का है जैसे गणेश जी का ही वर्णन आता है ये चतुर्युग में ही सत्य में गणेश का कोई हाथी नहीं था दिग्बाह गणेश हमसे कहा है दिशाएं उसके बाहु थी गणेश का ऐसा वर्णन अत्रेता में छह बाहु वाला था वो द्वापर में चार बाहु वाला हुआ दिग्बाहू का तात्पर्य अष्ट बाहू आठ दिख होते ना दिशाएं उसके बाहु थी का मतलब क्या आठ बाहु वाला अष्टभुज का त्रेता में सड़बुझ हो गया जहां पर में चतुर्भ हुआ और इस समय द्विभुज गणेश रूप में इसे संप्रदाय में क्या है गणपति ब्रह्म है सौर संप्रदाय में सूर्य ही ब्रह्म है। सूर्य से सारा संसार उत्पन्न हुआ गणेश जी से सारा संसार उत्पन्न हुआ गणपति संप्रदाय इसे कथानक की किस संप्रदाय के हिसाब से कौन सी कथा को कहा घटानी देखनी पड़ती है कहा आ रहा है कैसा आ कहानी राम शिव की पूजा करना है हैं कहीं शिवराम की पूजा कर रहे हैं इस तात्पर्य अभिन्न नहीं है भिन्न भिन्न है नहीं, नहीं वास्तव अलग अलग चीज नहीं इसे इसलिए चाहे अष्टभा हो चाहे छठ हो चाहे चतुर्भा हो चाहे विभा हो एक ही चतुर्थ के अंतर्गत देवता का भेद बता रहे हैं इसे उनके बाहू में तात्पर्य ही नहीं ग्रहण करना किन्तु तात्पर्य में क्या हो जाए कुछ और रहेगा उसी प्रकार यहां पर भी है ऐसे दिखाते तो नहीं मानता पूर्व पक्षी कहते नहीं कल्प सर्ग भेदात संवाद श्रुति नाम उत्पत्ति प्रत्येक सर्ग का भेद से संवाय श्रुतियों में भी अलग अलग प्रकार के संवाद कथन की गई है इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति श्रुतियों में भी अलग अलग प्रतिसर्ग में अंडात्व है सिद्धांति कहता है उन कहानियों को सुना करके श्रुति हमें क्या देना चाह रही है क्या लाभ पहुंचाना चाहती किस प्रयोजन को लेकर श्रुति सुनाएगी वो कोई प्रयोजन तो होना चाहिए कल्प की कहानी हमें आप बताना चाह रही है श्रुति तो फिर क्या प्रयोजन होगा उस कहानी को सुन करके हमें क्या मिलेगा कि श्रुति बिना प्रयोजन का कुछ बोल नहीं सकती जीव का कल्याण के लिए जीव का यह लोक परलोक मोक्ष भी प्रयोजन के लिए ही श्रुति बोलेगी ना तो पूर्व पूर्वकल्पीय कथाओं को बोलने का क्या प्रयोजन निष्प्रयोजन होगा तो उसका अर्थ अन्यथा मानना ही पड़ेगा आपको तात्पर्य कुछ और लेनी पड़ेगी इस सिद्धांत कहता है निष्प्रयोजनत्मक यथोक्त बुद्धि अवतार प्रयोजन व्यति के न क्योंकि उन कथाओं का कोई प्रयोजन वर्णन नहीं हुआ जो इस कथा जानेगा और इसके चिंतन मनन करेगा उसका अमुक फल मिलेगा इस प्रकार से श्रुतियों में कहीं भी वर्णन नहीं है अतएव जो हम कार्य है वही प्रयोजन बनना पड़ेगा एतोक्त, एतोक्त जीव में, का अवतरण करना ही प्रयोजन है उस प्रयोजन के अलावा प्रयोजन व्यति है न उस प्रयोजन के अलावा और अन्य कोई प्रयोजन अभी दिखाई नहीं देता नहीं अन्य प्रयोजन वत्तम संवाद उत्पत्ति श्रुति शक्तम कल्पयुम क्योंकि इन संवाद श्रुतियों को प्राण संवाद श्रुतियां अथवा उत्पत्ति मानी सृष्टि उत्पत्ति श्रुतियां इनका जो है अन्य कोई प्रयोजनता हमारे द्वारा कल्पना करना तो संभव ही नहीं अर्थात किसके द्वारा भी कल्पना करना संभव नहीं है पहले से प्रामण्यता सिद्ध हो तब तो व्यवस्था की कल्पना की जाएगी तो तो प्रामण्यता ही सिद्ध नहीं हो रही है इसकी तो व्यवस्था कैसे देंगे आप इसलिए परस्पर विरुद्धता स्ति स्वार्यम ऐसा अनुमान करना पड़ेगा प्राणसम श्रुति नाम स्वतः स्वाथे प्रामाण्यम नास्ति क्यों मिथो विरुद्धत्वात् तो बनेगा परस्पर यानी इसी प्रकार से उत्पत्ति श्रुति नाम सृष्टि की उत्पत्ति श्रुतियां भी स्वार्थे प्रामाण्यम नवंधे क्यों परस्पर विरुद्धत्वात्मान बने प्राण दृष्टान्त हो जाएगी प्राण समाज श्रुतियों को स्थापित कर दो वे प्रमाण नहीं है हैं। जब कथन होते वह अपने आप में प्रमाण कभी नहीं हो सकते स्वार्थ प्रमाण नहीं हो सकते क्योंकि दृष्टान क्या देंगे उसके लोग प्रसिद्ध दृष्टान पर हमने बहुत सारे कहानी सुना चुका हूँ चिंटी चढ़े पहाड़ पर नौमन तिल लगाए नहीं सुनाया इनका स्वार्थ प्रमाण है क्या इनका स्वार्थ प्रमाण नहीं मान सकते आप इनका अन्य अर्थ में प्रमाण नहीं माननी पड़ेगी जैसा वैसे आप ही समझो इस बहुत सारे अर्थवा ले सकते श्रुति में भी लोक में भी पुराणों में भी कथाएं कुछ कहा रहे हैं उस कथा का तात्पर्य उस कथा में नहीं है अन्य तात्पर्य में होता है या नहीं? आदि पौराणिक, इतिहास वाक्यों में भी तथा ध्यानार्थ विचेन्दना पूर्व पक्ष कहता है नहीं वो ध्यान करने के लिए प्राण का ध्यान करने से पहले प्राण के बारे में कहने वाली पूरी कथा का ध्यान करनी चाहिए ध्यान के लिए कथा अरे कथा का ध्यान करने क्या मिलेगा हमको प्राण का ध्यान करने से फल मिलेगा कि कथा का ध्यान करने से फल मिलेगा वो सारी कथा चल प्राण में गुण का कथन करने के लिए है और उन गुणों से मुझे प्राण का ध्यान करना है कि कथा का ध्यान करना है पूर्व पश्चिमता है ध्यानार्थम उन कथाओं को जैसा है वैसा ही समझना प्राणादि भाव का प्राप्ति के लिए ध्यान के हेतु तो, प्राणादि संकीर्तन हेतु तो, वह प्राणादि संवाद है इस इसी प्रकार से सृष्टि से वाक्यों को भी समझो इस अरे भाई कहीं लड़ाई की चिंता करेगा तो लड़ाई हो जाएगी नहीं वाक्य आप सुन रहे हैं देवता है। और असुर लोग लड़ाई दिए देवासुर्राम हुआ तो देवता छिपना चाहते थे कहीं ना कहीं से बचने के लिए तो उन्होंने क्या क्या उद्घाता को कहा आप जो उद्गान करें वो वाणी के उद्गान करने लगा ये जो कहानी है अब वो लड़ाई डर के ये सारी चीजें जो हैं चिंतन करोगे तो फल क्या मिलेगा जैसा चिंतन करोगे वैसा फल है ना यथा कर तु तथा फलम इसलिए कहते हैं कलोत्पत्ति प्रलयानाम नाम प्रतिपत्ति अनिष्ट का प्रतिपत्ति उत्पत्ति का प्रतिपत्ति प्रलय श्रुतियों का प्रतिपत्ति यह हमेशा ही अनिष्टकार की हो सकता है तम यथाथ उपासना तदय भगवती श्रुत है कि श्रुति कहती है उसको जो जैसा उपासना करता है उसको वैसा ही वो प्राप्त कर लेता है अच्छा कला श्रुति है ना सृष्टि श्रुति प्रल श्रुति इन सब का ध्यान करने लग जाएंगे तो उसके अनुरूप मिलेगा जो कि तो आत्मिकुद्धि को अवतरित करने के लिए ही मुख्य प्रयोजन है उसका अन्य जो स्वार्थ में कोई प्रामाण्यता नहीं है ऐसा ही मानना उचित है नान्य अर्थ कल्पित शक्य अन्य करना बिल्कुल उचित नहीं है भेदक इस जो हैं, उनके और है, को सुन करके, इसके माध्यम से, जीव भे भेद कल्पना करने की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से भी नहीं हो सकती कथन किसी प्रकार नहीं हो सकता नीचे आम बता रहे हैं प्राण संवाद श्रुति नाम प्राण वैशिष्ट बोध अवतार्थत्व उपाद्य इसलिए प्राण संवाद आदि की श्रुतियाँ प्राण में वैशिष्टता का अवबोध कराने के लिए ही केवल है यह सिद्ध करके अब अर्थां में घटा उत्पत्तियादि परभावे उत्पत्तिया नाम अपि उत्पत्ति पर स्वार्थन कर कथन करें कोई प्रामाण्यता न होने से फलित हुआ चतुर्पाद निकल गया हृदय नास्तिक उत्पत्ति उत्पत्तियान सबसे पाल नहीं था अतः भेद किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता इस प्रकार से उत्पत्ति श्रुति विरोधम अद्वैत परिहृत्य उपास विरोधम परिहर आप पूर्व पक्ष के लिए ठीक है उत्पत्ति श्रुतियों का साथ अद्वैत श्रुति का विरोध नहीं है उत्पत्तिया में भेदता परिहार कर स्वार्थ प्रमाण नहीं है, दिया। का विरोध, है विरोध हुआ ना ज्ञान तो एकत्र कर रहा है उपासना के लिए द्वैत चाहिए कर्म के लिए द्वैत चाहिए तो उपासना और कर्म अद्वैत को कथन करता है और ज्ञान अद्वैत को कथन कर रहा है तो विरोध है ही है उस विरोध को भी दूर करने के लिए अब कथन करने जा रहे हैं अवतरण देखिए असद अन्य किमर्था उपासना उपदिष्ठा यदि परप्रम परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला वह एक ही है परमार्थ है एक में द्वितीय के आधार पर की दो दो। फिर असत असत जो कुछ भी है बाकी सब क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा जाएगा तो उपासना फिर किस दोन को लेकर किस व्यक्ति को उद्देश्य करता हुआ कि उपासनाओं को उपदेश दिया गया है कौन सी उपासना में क्यों विधान किया आत्मा दो चार पांच आत्मा निश्चित रूपेण रूप्रवण करने योग्य है दर्शन अनुभव करने योग्य होने से उसके बाद श्रवण करने योग्य है और मनन करने योग्य है निध्यासन करने योग्य है ऐसी क्यों का? आत्मा पापा साथ एक वह जो आत्मा है सर्व पाप दो शादियों सर रहित है इसी चिंतन करना चाहिए सक्रत छांदोग्य वह अधिकृत पुरुष उपास संकल्प रूप कर्तु को करना चाहिए तीन चौदह एक, ही के एक चार आत्मा ही है ऐसा इतनी उपासना करनी चाहिए कितने से को विधान किया है। कथम, कथम उपदिष्ठा ऐसा ना किम था उपदिष्ठा फिर अग्निहोत्र कर्म को भी किस प्रयोजन को लेकर किस व्यक्ति को उद्देश्य करता हुआ उपदेश दिया गया है बताओ या पूछे जाने पर तब जवाब देते श्रुत कारण इसमें कारण सुनो क्या कारण है तब तो कार्य का आरम्भ होती है आसना मध्यमोत्कृष्टिष्ठया उपासनोपदिष्ठेय तदर्थम मनुकंपया ये तो मंद मध्यम अधिकारी पर अनुकंपा करते हुए कर्म और उपासना विधि की गई है उत्कृष्ट अधिकारी के, तो के तो कोई कर्म की जरूरत नहीं की उपासना की जरूरत जीवन चंदन करके ब्राह्मि को प्राप्त कर जाता है ज्ञान अधिकारी, ज्ञान अधिकारी के लिए आवश्यक सकल गुण संपन्न मान्यता सब कुछ उसके अंदर है इसलिए सब कुछ जरूरत है नहीं ना उपासना की जरूरत की जरूरत अनेक धर्मों से करते करते करते वह ज्ञान योग्य हो चुका है उसके अंतिम जन्म के प्रार्भ आप साक्षात्कार के योग्य है मोक्षाधिकारी होने के नाते उसके लिए नहीं है अन्यों के लिए है जो मंद और मध्यम अधिकारी है जो कैसे है आश्रमा कर रहे हैं वर्ण का अभिमान कर रहे हैं ब्राह्मण क्षेत्र में में से एक हूं ऐसा अभिमान करता है और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वान और संन्यास आश्रम में से किसी में से एक आश्रम वाला अपने आप को मानता है आश्रमा आश्रम कैसे उपलक्षण है वर्ण का भी अपने आप को किसानी आश्रम का मान रहा है और किसानी वर्ण का मानता है अतएव वैसे दृष्टि वाले तीन प्रकार के अधिकारी हैं त्रिविधा कौन कौन है वो हीन दृष्टि वाला मध्यम दृष्टि वाला और उत्कृष्ट दृष्टि वाला हीन मने निकृष्ट मंद अधिकारी मध्यम अधिकारी और उत्रिष्ट मने, से पहले दो के लिए उपासना वाले के लिए उपदेश वाले कर्म और उपासना मंद और मध्यम अधिकारी के लिए है हीन और मध्यम के लिए है तदर्थम तदर्थम्पया उसके प्रयोजनों पर ध्यान देते हुए दयालु के ने बड़ी कृपा करते हुए मंदर मध्यम अधिकारियों वालों को उनकी जो भी प्रयोजन है उन प्रयोजनों की प्राप्त उपासना का उपदेश दिया है उपासना कर्म भी देखिए कार्य ब्रह्म उपासना ही नृष्टया आश्रमी लोग और वर्ण वर्णी लोग क्या करते हैं अधिक से अधिक कार्यभ्रम ब्रह्म तक ब्रह्मा जी तक हिरण्य तक के वस्तुओं की जो है उपासना करते हैं हीन दृष्टि वाले हैं और कारण ब्रह्म उपासना जो कारण ब्रह्म है मायावचन ईश्वर उसकी उपासना करने वाले वाले हैं। और अद्वितीय ब्रह्म, ब्रह्म की चिंतन वर्णन ध्यान करने वाले जो लोग हैं वो उत्तम दृष्टि वाले हैं एवं मध्य इन तीन प्रकारों में से मंदा मध्यमा च उत्तम दृष्टि प्रवेशाथम दयालु न वेदे न उपासन प्रतिष्ठा मंदिर मध्यम अधिकारियों को भी उनकी अपनी स्थिति से ऊपर उठा करके उत्तम दृष्टि में उनका प्रवेश कराने के लिए ही दयालु वेद के द्वारा उपासना कर्म का विधान किया गया है तथा उपास अनुष्ठान द्वारे न उत्तम एकत्व दृष्टि क्रमेण प्राप्ता उत्तम शिव एवं अंत इसलिए उपासन अनुष्ठान के द्वारा उत्तम जो एक दृष्टि है क्रम से व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है और उत्तम में सभी का अंतर्भाव हो जाएगा इस भाव से दयालु वेद ने मन मध्यम अधिकारियों को कर्म रिया व्याख्या करते आश्रम अधिकृता आश्रम शर्ष क्या लेना आश्रम वाले आश्रम वाले मतने के सन्यासम आश्रम में रहने वाले ऐसा नहीं ब्रह्मचर्य आश्रम वाले गृह आश्रम वाले वाले और सन्यासाश्रम वाले प्रस्तावल आश्रम चार आश्रमों को मानने अभिमान करने वाली वाले नहीं वर्णिन मार्ग का ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र ऐसे अपने आप को किसी न किसी वर्ण वाले मान करके या तो दक्षिणायण मार्ग उत्तरायण मार्ग है ना क्या समृष मार्ग किसी किसे मार्ग को अपनाए हुए लोगों में से हो जाएंगे आश्रम शब्द से प्रश्नार्थत् क्योंकि आश्रम शब्द उपलक्षण वर्णी का भी उपलक्षण करना प्रश्न क्या है इसलिए टिप्पणी है और ऐसे जो अधिकारी हैं वो कुल तीन प्रकार के हैं कथम किस प्रकार है वो हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि ही निकृष्ट मध्यमा उत्कृष्टाच दृष्टि दर्शन सामर्थ्य निकृष्ट दर्शन सामर्थ्य मध्यम दर्शन सामर्थ्य और उत्कृष्ट दर्शन सामर्थ्य ये जिन केंद्र ऐसा है उन लोगों को कहा जाता है अर्थात मंद मध्यम उत्तम बुद्धि सामर्थ्योपय था मंद मध्यम और उत्तम बुद्धिगत सामर्थ्य से युक्त लोग है ये अधिकारी लोग उपासनाष्टा उपदिष्टायम तदर्थम उपासना यह जो उपासना और कर्म किस लिएदिष्ठा तदर्थम उनके लिए तेजाम कौन है तेजा कह मंद मध्यम दृष्टि आश्रमाद्यर्थम इसमें भी तीनों को नहीं लेना भाषा कर देखो तदर्थम करने क्या कर दिया उत्कृष्ट को हटा दिए सामने ले रहे हैं तयो दो लेंगे कौन दो मंद मध्यम दृष्टि आश्रम आद्य मंद दृष्टि वाले आश्रम और वर्णी मध्यम दृष्टि वाले उनके लिए कर्माणि च उपासना च उपदिष्ठा यम इस प्रकार से उनके लिए कर्माणि कर्म और उपासना है ना शुरू में उपासना च उपयम उपदिष्ठा ऐसा नहीं कर देना फिर उत्तम दृष्टि वालों के लिए नहीं है कर्मरोपासना नहीं नश्च आत्म ही कई अद्भुत निश्चित उत्तम दृष्टि आत्मा एक में अद्विती है ऐसा निश्चित कर लिया है निश्चय कर लिया है उस प्रकार के उत्तम दृष्टि वालों के लिए कर्मर उपासना का उपदेश नहीं है मंदर मध्यम अधिक कार्यो पर उपदेश किसने किया था दयालु न वेदे दयालु वेद के द्वारा महान दयालु है वेद सब पर दया करके कहता है सबका भलाई सोचकर बोलता है अनुकंपा बड़ी दया भाव से सन्मार्ग क्या इसके अंदर अनुकंप है क्यों ऐसी क्या सोचते हुए कर रहा है वेद यह सोचते हुए सारी दुनिया सनमार्ग गामी हो जावे सन्मार्ग में चलते हुए सन्मार्ग का सुनता था कथम इमाम उत्तम आम एक प्राप्त हो यह लोग सब के सब सन्मार्ग में चलते हुए इस महान जो उत्तम एकत्र दृष्टि जीवर एक, एक को प्राप्त कैसे हो ऐसा सोचते हुए उपाय करने लगा कौन वेद मैंने वेदा भगवान सोचा कि ये मन मध्यम अधिकारी लोग जो है वह उत्तम दृष्टि जीवन में कुदृष्टि को कैसे प्राप्त हो सकेंगे यह जब सोचा तो उसके मन में यह उपाय सामने आ गया क्या कर्म और उपासना। उपासनाधिकारियों को उत्तम अधिकारी बनने योग्य बनाने हेतु कर्म और उपासना का उपदेश हुआ है उत्तम अधिकारी क्या चिंतन करवाता है और मध्यम अधिकारी क्या चिंतन नहीं कर सकता है वह सारी चीजें मंत्र से कार्य मनसा न मनोते नहुर्मोमतम तदेव ब्रह्म उपास करे जिसका मन से मनन नहीं किया जा सकता ये ब्रह्म मनसा न मनोते जिस ब्रह्म को आप मन के द्वारा मनन नहीं कर सकते उल्टा क्या है न आहर मनोमतम कि जिस ब्रह्म की चेतनता से सत्ता से स्फूर्ति से प्रकाश से यम मन भी अपने विषय का मनन करता है ऐसा लोग कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी लोग तदेव ब्रह्मी उसको तुम ब्रह्म करके समझो न ईदम इसको नहीं जिसको तुम तया कया भेदिया उपासना करते हो और ऐसे उपदेश छ में तब छह सात से लेकर के छह सोलह तक कई पर्यायों में कर दिया गया आई विधम सर्वा चांद भी है सात पच्चीस दो टीकाकार कहते है। हैं तीसरी पंक्ति आनंदिरी में देखिए अद्वैताधिकारी नो अधिकारी अंतरम प्रधि विधि द्वैंसव अधिकारी अद्वैत का अधिकारी की अपेक्षा से अन्य दो अधिकारी है उनके लिए कौन विधि कर्म विधि और उपासना विधि तत्र कि उपासना कर्मोपदेश क्रियो उपास्य है वह भी उपाधि से युक्त उपहित अथ कवि ब्रह्म नहीं हो सकता अंतिम पंक्ति उपास्य ब्रह्म जो उपास्य होता है वह कवि ब्रह्म नहीं हो सके भेद है न अभ ही ब्रह्म कहते हैं उपास्यम उत्कृष्ट दृष्टि अपराश हेतु में अवतार उपास तदर्थम श्लोक में जो तदर्थ शब्द था वह तत्व दो ही अधिकारी लेना तीनों अधिकारी नहीं लेना इससे प्रमाण क्या है उसके लिए सारी बात कही जा रही है प्रतिषेधा के जो उपास्य होता है वो भ्रम नहीं है ऐसा ने निेध कर दिया है इसलिए मन्द महसूस हो रहा है इसके मंत्रों से अद्वित दृष्टि नाम तो वर्णाश्रम भेदादेव नोपासन कर्मवास और अद्वित दृष्टि वालों के अंदर न वर्णाभिमान है न आसन भेदाभि है उनके अंदर वर्ण भेद का भी ही नहीं मैं ब्राह्मण हूं ये भी अभिमान नहीं मैं छत्र हूं मैं वैश्य वैश्व मैं शूद्र इत्यादि नहीं होता और आश्रमान भी, भी नहीं मैं वर्ण आश्रम का ये आश्रम में ब्रह्मचर्य सन्यासर इत्यादि का अभिमान भी वो नहीं करता इसीलिए उसको उपासना कर्म में अधिकार ही नहीं रह जाता बसी श्रुतियों से स्पष्ट कर दिया है पूर्व पक्ष कदा ठीक है उपासना विधि विरोध नहीं है सृष्टि विधियों का सृष्टि की श्रुतियों के साथ विरोध नहीं उपासना विधियों के साथ भले विरोध नहीं है फिर मतान्तरण के साथ विरोध है ना सांख्य कुछ बोल रहा है न्याय कुछ बोल रहा है वैशेषिक बोल रहा है उन लोगों के साथ आपका विरोध है तो सिद्धांत विधायक कोई विरोध कितने बार तुम लोग ने समझाया चित्रपट से फिर भी समझते नहीं हो अरे चित्रपट में एक चित्र का दूसरे चित्र के साथ भले विरोध हो एवं परस्पर विरोधी चित्रों का पट के साथ कोई विरोध है क्या समस्त विरोधी चित्र पट पर आराम से कल्पित होकर बैठे हुए हैं कोई परेशानी नहीं पट को भले एक चित्र राजा एक चित्र मंत्री एक चित्र प्रजा एक चित्र सैनिक है एक चित्र रानी एक चित्रदासी है आपस बले बड़े पर विरुद्ध है सब कुछ अलग अलग दिख रहा है इन चित्र बले पर है और अलग अलग दिख रहे हो तो परस्पर चित्रों में विरोध होने के बावजूद भी उन पर विद्ध चित्रों का पट के साथ कोई विरोध नहीं होता ये पट से लड़ बैठेंगे और पट गए चित्रउट फिर क्या होगा वो तो चित्र का रहेगा विरोध ही नहीं सकता पट के पट चित्र को त्याग दे वो कहाँ टिकेगा ये तो राम जी की कहानी में हो ना समुद्र राम से तो बना रहे थे जब ज़। बंदरों ने के पत्थर छोड़ देते तो तैरता था तो राम ने सोचा है तो कमाल है तो मेरा नाम लिख देते तो भी तैर जाता है हम भी थोड़ा करके देखते हैं गए अपना नाम लिख दिए और जैसा छोटा सा डूब गया हनुमान जी जोर झासने लग गए अगर आपने देख लिया तो जा मचा देगा तो यही तो महिमा जिसको आप छोड़ दें तो डूबेगा ही वो कहाँ से तर जाएगा संसार में और जो आपका नाम भी ले लेगा ले वो जरूर तर जाएगा संसार से और जिस आप कृपाही कर देते हैं आप धारण कर लेते हैं उसका तो कहना ही क्या है जो पट जिस चित्र को धारण कर लेता है वह चित्र पट का विरोध कैसे हो है जितने भी मत ऐसा मुझ आता है परिकल्पित कनक नाथ इन मतों साथ मेरा कोई विरोध कहता है और न्याय किसके साथ कोई विरोध नहीं है कि सब मुझ मुझ में ही कल्पित। कित्रों के समान में कल्पित होने के है के के समान होने नाते मेरा इनके साथ कोई विरोध नहीं भले ये आपस में लड़ भिड़ जावे और एक दूसरे खंडन मंडन करते रहे लेकिन हमारे इनके साथ कोई विरोध नहीं होता स्वसिद्धांत द्वैतिनो परस्पर विरोधो अस्थित मतांतरों के साथ विरोध तो रहेगा इत्याम भ्रांतिमूलक तत्व एवं ये सब भ्रांतिमूलक है जब के साथ हमारा कोई विरोध नहीं होता इस रज्जु का सर्पा जन के साथ कोई विरोध नहीं है उसी प्रकार भ्रांति सिद्ध वस्तुओं का अधिष्ठान के साथ के विरुद्ध नहीं होता किसी प्रकार के विरोध नहीं हो सकता श्लोक के तात्पर्य को बताने के लिए भाषा भूमिका बांध रहे हैं। शास्त्रित उत्पाद अद्वैत आत् दर्शन सम्यक दर्शनम शास्त्र और उपत्ति शास्त्र में मांडे के प्रतिषद आगम और पत्व नियुक्तिया इनसे निश्चय कर दिया अद्वैत आतवैत आतुदर्शन ही सम्मित दर्शन है निरवज सम्मित दर्शन का मतलब क्या निर्दोष दर्शन तह्य दर्शन और इससे बाह्य होने के नाते जितने भी अन्य योग मीमांसा वगैरह हैं सब के सब क्या हैं? कैसे हैं वो मिथ्यादर्शन मिथ्यागेष दोषास्पदत् इतना नहीं इसलिए भी द्वितीयों का जितना भी दर्शन है वो तो मिथ्यादर्शन कहा जाएगा क्योंकि उनके सारे दर्शन राग द्वेष, दोषों से युक्त है मिथ्यार्थ विषय मिथ्या दर्शन इसलिए है क्योंकि उसके जो प्रतिपादित अर्थ है पदार्थ है विषय है वो मिथ्या है मिथ्या तो द्था पदार्थों का व्याख्या है होने से उस दर्शन को भी मिथ्या दर्शन करते केवल उन दर्शनों में कथित पदार्थ मिथ्या है इतना नहीं किंतु वे दर्शन का मूल क्या है आधार द्वे, राग आदि राग आदि नहीं अन्यथा विरोध संभव क्योंकि राग दोष द्वेश दोष न हो तो परस्पर प्रसवृद्ध क्यों बोलेगा कोई छह कोई सत्रह क्यों बोलेगा आपस में नहीं? सोलह बजार चौबीस पच्चीस अलग अलग क्यों बोल रही है आपस में कोई राग द्वेष ना हो किसी प्रकार की, की तब तो परस्पर विरोध ही नहीं हो सकता था स्वसिदांत व्यवस्था सुलोकशन का कारण